वही तेजस्वीना वधी ओम माँ शांति शांति शांति कल तक हमने प्राणायाम मंत्र तक का उसका उच्चारण और उसके अर्थ पर अत्यंत संक्षिप्त रीति से विचार किया था आज हम अघमर्षण मंत्रों के संबंध में हम उच्चारण सिखाएंगे और साथ में उसके अर्थ पर थोड़ा सा विचार करेंगे अघमर्षण मंत्र को अघमर्षण मंत्र क्यों कहा गया है घमर्षण मंत्र में तीन मंत्र हैं इन तीन मंत्रों में सृष्टि का जन्म सृष्टि का ठहराव और सृष्टि की मृत्यु इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और उसकी प्रलय तो इन तीन व्यवस्थाओं का वर्णन इन तीन मंत्रों में किया गया है अघमर्षण मंत्र ऋषि दयानंद जी ने इस सूक्त को दिया है शायद अघमर्षण सूक्त इसीलिए इस मंत्र के संबंध में कहा गया होगा कि इन तीन मंत्रों का जो ऋषि है वो अघमर्षण है अघ कहते हैं पाप को यानी जो भी निंदित कर्म है जिसे सभ्य समाज में उचित दृष्टि से नहीं देखा जाता तो जो भी हमारे मन वचन और कर्म से निंदित कर्म हमसे किए जाते हैं वो सब अघ हैं वो सब पाप कर्म है वो सब अशुभ है वो सब ऐसे कर्म है कि जिसके साथ भी किया जाता है उसका भी विनाश होता है और जो करता है उसका भी विनाश होता है तो ऋषि ने इस सूक्त को नाम दिया अघमर्षण मंत्र तो मर्षण का मतलब होता है नष्ट करने वाला मसल देने वाला मर्षण जैसे हम किसी चीज को हम जैसे मिट्टी का ढेला है और उसको हम इस से रगड़ दें तो चूर्ण बन जाता है तो यहां पर आगमर्षण इन दो पदों का अर्थ हुआ कि अपने मन, और शरीर से होने वाले जो भी कर्म हैं उनकी शक्ति को हम नष्ट कर दें उनकी शक्ति को हम अपने ज्ञान विज्ञान से हम ईश्वर के ज्ञान विज्ञान से कमजोर कर दें कि वो हमारे ऊपर हावी ना हो सके तो इन भावनाओं से युक्त होकर के हम इन तीन मंत्रों का बारी बारी से पाठ करेंगे पहले मैं बोलूंगा और उसके बाद उस मंत्र को आप लोग दोहराएंगे और फिर उसका संक्षेप में भावार्थ तो शुरू करते हैं तपसो तपसोध बोलिए आपने बोला तो है लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं आया आनंद जब आएगा जब एकरूपता होगी हम्म तो पहले मैं पूरा मंत्र बोल लू और पूरा सुनने के बाद फिर आप उसी तरह से लय और धुन एक होकर के उच्चारण करेंगे ओम रित सत्य तपसोध्य जायत बोलिए तप शोध्य जायता तथो समुद्रो समुद्र इस मंत्र में आप ध्यान देंगे कि जहाँ पर विराम है वहाँ पर रुकना होता है और बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए तो इसको हम अब एक मंत्र के रूप में बोलेंगे जब मैं पूरा मंत्र उच्चारण कर लू उसके बाद फिर आप उस मंत्र को दोहराएंगे ध्यान से दोहराएंगे देखिए समय तो बहुत थोड़ा रहता है और इस थोड़े से समय में मंत्रों का ठीक से उच्चारण करवाना ये बहुत कठिन काम है क्योंकि संस्कृत की एक वैज्ञानिकता है कि इसमें जैसा लिखा होता है वैसा ही बोला जाता है इसमें हमें अपनी बुद्धि नहीं लड़ानी पड़ती कि हम शायद कुछ परिवर्तन करके बोल दे तो ठीक होगा शायद ऐसे बोल दें तो ठीक होगा नहीं जैसा लिखा है वैसा ही बोलना ठीक होगा तो जिन महानुभावों को संध्या के मंत्र आते हैं शुद्ध नहीं आते हैं तो इतने कम समय में जितना बन सके उतना प्रयास करना चाहिए और जिनकी विशेष इच्छा है उसके लिए तो फिर उनको अलग से समय लगा करके किसी से सीखना होगा तो फिर भी प्रयास हम कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप इसका अभ्यास करें तो मैं पूरा मंत्र बोलूंगा और उसके बाद आप उसको दोहराएंगे ओतंच सत्य तपसोध्य ततो तथो जायता तता समुद्रो वर्णवा बोलिए तथो रात्र तथा समुद्रो वर्णवा दूसरा मंत्र बोलेंगे ओ समुद्रा दर्णवादधि संवसरो बोली थोड़ा थोड़ा बोली दर्णवादधि संवसरो अजात अहो रात्रादत विश्व समीष तो वसी रात्र ये जो मंत्र का दूसरा चरण है इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे अहोरात्राणी विद धद विद धद विद और धत अहोरात्राणी विद धत फिर है विश्वस्य विश्वस्य ष्टी विभक्ति का प्रयोग है हम हिंदी में विश्व शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें श्या और या और जोड़ दीजिए तो विश्वस्य तो अहोरात्राणी विधह दिश्वस्तोवशी अब तीन सकार हमारे सामने आते हैं व्यवहार में शायद हम इनका कम ही ध्यान रख पाते हैं लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको बताता हूं एक तो सकार है जिसको हम कहते हैं शरीफा वाला सकार देहाती भाषा में शरीफा वाला सकार बोलते हैं व्याकरण की भाषा में इसको क्या बोलेंगे तालू से बोला जाता है तो तालब सकार बोलते हैं तालू से बोला जाता है इसलिए तालब बोलते हैं तो इसका है तालू जैसे हम जहां से हम टा बोलते हैं टा ठा डा ढा तो इसमें जीव क्या है? थोड़ी मुड़ जाती है नली की तरह तो जैसे जीव मुड़ती है नली की तरह तो टा ठा आदि वर्णों के उच्चारणों में तो ये जीव जो है वो ऐसे तालू से टकराती है टा ठा लेकिन शाह में थोड़ी सी हवा निकल जाती है पूरी तरह से उससे मिलती नहीं है स्पर्श नहीं करती है तो इसको जैसे जीव को थोड़ा सा मोड़ करके टा ठा डा शा एक तो ये और दूसरा है दंत सकार जिसको देहाती भाषा में सड़क वाला सकारह बोल देते है तो वो कैसे बोलेंगे ये दांतों की जड़ में जीव लगाते हैं ये अगली जो जीव का अगला हिस्सा है सा ये जो जीव का अगला हिस्सा ये दांत की जड़ में चला जाता है सा सा तो शा, सा, और एक होता है सा षटकोण वाला सा इसको बोलते हैं मूर्धा से रिटू रषा मूर्धन्या पाणनी का एक सूत्र है तो इसको क्या करते हैं इसको भी जीव मोड़ करके और ये यहां लगाते हैं जो बीच का ये तालु भाग है यहां ऊपर उसके साथ जोड़ते हैं रिटू रसा मूर्धन हा एक थोड़ी सी भूल हुई है ये तालब्य शका जो इचू यश तालु से ही बोला जाता है जैसे चा छा जा तो वहीं से ये शाह निकलता है और टामे जो है वो जहां से टाठा बोला जाता है मूर्धा स्थान बोलते हैं तो रिटू रसा मूर्धन्या तो टा ठा डा ढा और वहीं से शाइ शा। तो शा सा शा तो विश्वस में दो सकार हैं एक तो तालबी सकार है दूसरा मूर्धन्य सकार है दंत सकार है तो इन दोनों सकारों का ध्यान रखेंगे तो फिर से देखते इस मंत्र को ओम समुद्रा दर्णवा दधि संबसरो अजाता अहो रात्राणि विद विश्वस्य मिश्रतो वशी बोलिए ओम संबसरो अजाता रात्राणि तो मिश्रतो में जो है वो मूर्धन सकार है ठीक है तो इस तरह से जब हम शुद्ध उच्चारण करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है और जो शुद्ध उच्चारण जानते हुए भी शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो अनर्थ कर डालते हैं जैसे शालावी सकार में शाला गृह को बोलते शाला भोजनशाला पाकशाला गौशाला और साला की शा, शाला की जगह पे शाकी जगह पर अगर हम दंत सकार बोलते तो क्या हो जाएगा शाला तो गड़बड़ हो गई ना देखिए एक वर्ण का अशुद्ध उच्चारण करते ही अर्थ में भेद आ गया तो हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने एक एक वर्ण के उच्चारण पर शुद्ध उच्चारण पर बहुत ध्यान दिया है ताकि अर्थ का अनर्थ ना कर सके तो इस तरह से अगला मंत्र बोल तीसरा देखेंगे ओम सूर्या चंद्र मसौधाता यथा पूर्व मकल बोलिए ओ सूर्या चंद्रमसौ यथा पूर्वमक दिवच पृथिवी चातरीक्ष पृथ्वी चातरीक्ष मथो स्व फिर से बोलेंगे ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यहां कल्पया दिवच पृथिवी चातरिक्ष मत स्व बोली बोली एक बार सूर्या कल्पया देव चीथिवी चातरे क्षमत स्वा इस मंत्र के अंदर कुछ बातों का वर्णन किया गया है एक बात तो ये निकलती है कि संसार की कोई भी वस्तु चाहे वो कितनी ही छोटी हो सूक्ष्म हो चाहे वो हमें आंखों से दिखाई दे या ना दे और चाहे कितनी ही विशाल वस्तु हो चाहे हम उसके पूरे स्वरूप को देख सके या ना देख सके जैसे सूर्य है बहुत विशाल है हम इसके चारों ओर घूम करके नहीं देख सकते जैसे हम किसी छोटी सी वस्तु के चारों ओर घूम कर देख लेते हैं अंदर भी जाके देख लेते हैं पर ईश्वर की बनाई हुई कुछ ऐसी वस्तु है कि हम देख तो सकते हैं पर अपनी आग की सीमा के अंतर्गत तो यहां पर एक बात यहां पर स्पष्ट ये हुई है कि कोई भी पदार्थ कोई भी वस्तु हम चाहे इन इंद्रियों से देख सके ना देख सके सुन सके या ना सुन सके वो वस्तु स्वयं से अपने आप में किसी वस्तु के रूप में नहीं आ गई है यानी कोई भी वस्तु स्वयं नहीं बनी है उसके निर्माण में कोई नियम काम कर रहा है गणित के नियम काम कर रहे हैं किसी वस्तु के आप निर्माण में देखिए उसमें पूरा का पूरा गणित मिलेगा तो जो नियम काम कर रहे हैं तो उन नियमों को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए क्योंकि बिना नियंता के नियम कैसे बनेंगे तो पहली बात इसमें ये कही गई है किसी भी पदार्थ को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं या चखते हैं या अनुभव करते हैं उस वस्तु का कोई ना कोई कर्ता अवश्य है और यह हम अपने व्यवहार में भी देख सकते हैं कि कोई भी वस्तु स्वयं नहीं बनती है मकान स्वयं नहीं बनता है आदमी स्वयं नहीं बनता है आपने देखा होगा कि कपड़ों की दुकानों पर वो नकली पुतले खड़े कर देते हैं वो तो स्वयं बन करके खड़े हो जाते हैं उसको निर्मित किया गया है उसको बनाया गया है तो जब नकली पुतलों को हम बना हुआ मानते हैं भले ही हमने नकली पुतलों के कारीगर को तो नहीं देखा है लेकिन इतना तो मान लेते हैं ना कि जरूर इसको किसी ना किसी ने निर्मित तो किया ही है अपने आप तो ये इस तरह से बना नहीं है तो इस स्थिति में जब हम नकली पुतलों को बना हुआ मान सकते हैं तो असली पुतलों को बना हुआ मानने में क्या दिक्कत है कम्युनिस्ट एक बात कहा करते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम कहते हो कि ईश्वर ने ये सब कुछ बनाया है ठीक है मान ली बात बनाया ईश्वर ने तो ईश्वर को किसने बनाया है जब आप कारणकारी के सिद्धांत पे चल रहे हैं तो ईश्वर को किसने बनाया वहां भी कारणकारी सिद्धांत आपको लागू करना चाहिए लेकिन उनकी ये बात आधी है क्योंकि जो मूल कारण होता है वो बनाया नहीं जाता है वो होता है बस वो सत है वो होता है उसको निर्मित नहीं किया सकता और ये आजकल के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जो मूल प्रकृति है मूल मैटर जो है उसको बनाया नहीं गया है वो है बस वो है और है कभी नहीं में नहीं नहीं में नहीं बदलता है वो है तो कहते हैं कि इसी तरह इन तीन मंत्रों में उस, उस परम दयालु जो ईश्वर परमात्मा है उसके गुणों का उसके कृत्यों का वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से किया गया है दूसरी बात इसमें यह कहा कही गई है कि मनुष्य ज्ञानी भी स्वयं नहीं बनता है उसको भी कोई ज्ञान देने वाला चाहिए उसको कोई अध्यापक चाहिए कोई गुरु की ज्ञान की आवश्यकता उसको चाहिए कोई ना कोई उसको चाहिए जो उसको शिक्षित कर सके दक्षिण अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं अभी भी होंगी हमारे भारत में भी इस तरह की बहुत सारी जातियां थी कि जब तक वहां पर कोई गया नहीं किसी ने उनको कुछ सिखाया नहीं तब तक वो जंगलियों की तरह ही व्यवहार करते रहे तो दूसरी बात इन तीन मंत्रों में ये गई है कही है कि हम ज्ञानी अगर बने हैं या बन सकते हैं तो उस ज्ञान का देने वाला भी हमें स्वीकार करना चाहिए कहते हैं कि जो वेद को छोड़ देता है वेद ना जो कहता है वेद ना वेद नहीं पढ़ना चाहिए उसको वेदना शुरू हो जाती है तो वेद ना और वेद ना दोनों में अंतर हो गया ना वेद न वेद नहीं पढ़ना है तो जो वेद को छोड़ दो छोड़ देता है जो वेद के चिंतन की ओर ध्यान नहीं देता है तो वेद की रक्षा नहीं करता है जो वेद की रक्षा कर रहे हैं उनकी सहायता एक तरफ से उदासीन हो जाता है उनको संरक्षण नहीं देता है उनको समाज स्वीकार नहीं करता है ऐसी स्थिति में वो वेदना प्राप्त करते हैं और वेदना तो आप समझते हैं वेदना का मतलब पीड़ा तो दूसरी इसमें ये बात कही कि वेद को ना मत करो वरना वेदना को प्राप्त हो तो कहते हैं कि वो ज्ञानी भी इन तीन मंत्रों में कहा गया है और एक बात और अंत में कही है कोई हमसे पूछता है आपसे भी पूछता होगा कि अच्छा ये एक बात बताइए कि ये सृष्टि पहली बार कब हुई सबसे पहली बार उससे पहली बार कभी हुई ना हो आप क्या उत्तर दोगे ईसाई मुसलमान तो ये कह देंगे कि हमें पता नहीं इससे पहले थी या नहीं थी और ये कहकर के वो तो पल्ला झाड़ लेंगे समस्या वैदिकों के सामने है समस्या समाज के सामने की वो क्या उत्तर दे तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने समाधान दिया है वो कहते हैं कि ईश्वर और जीव और ये जो मूल प्रकृति है ये तो स्वरूप से ही अनादि है ये मूल में ना बिगड़ती है ना मिटती है ये शरीर तो मूल प्रकृति से बना है ये तो बनेगा मिटेगा फिर बनेगा फिर मिटेगा लेकिन जो इसका मूल है जिससे ये बना है तो वो ना मिटती है ना बिगड़ती है वो वैसी की वैसी बनी रहे जैसे परमाणु का कण है परमाणु का कण ना तो मिटता है ना बड़ा होता है ना छोटा होता है तो प्रकृति स्वरूप सेना है, वो भी कभी होता है कभी नहीं होता है ऐसा तो नहीं होता है सदा से ही है और हम आप जीवात्माएं इनका भी सदा से ही अस्तित्व है तो अगर हम ये मान लें कि ये सृष्टि पहली बार ही बनी है जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं पहली बार ही बनी है इससे पहले सृष्टि थी ही नहीं तो प्रश्न खड़ा होगा कि फिर ईश्वर और जीव क्या कर रहे थे वो तो निठल्ले बैठे रहे थे क्या उनको कोई काम नहीं था और अगर निठल्ले बैठे रहे थे तो अब अब उनको होश क्यों आया कि अब चलो सृष्टि बनाए उनको किसने कहा किसने शिकायत करी जाकर की महाराज सृष्टि बनाओ जीवात्मा ने तो जाकर कहा नहीं कि जीवात्मा स्वयं बेहोश है वो क्यों करेंगे वो तो चाहते हैं कि सृष्टि ना बनाए परमात्मा अच्छा है बहुत से लोग कहते हैं कि सृष्टि बना करके परमात्मा ने दुख पैदा कर दिया ना बनाता तो आनंद में पड़े रहते तो वो क्यों जाके शिकायत करेगा तो प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा होगा कि ऐसा कभी कोई समय नहीं आएगा कि जब कोई ये कह दे कि नहीं सृष्टि सबसे पहली बार बनी थी अगर पहली बार बनी थी तो उससे पहली बार क्यों नहीं बनी और पहली बार ये बनी है तो क्यों पहली बार बनी है तो बिना कर्मों के फल के उस, उसने ये सृष्टि बना क्यों दी थी पहले भी जीवात्मा कर्म करते रहे तो तो बिना कर्मों के आधार पर ये सृष्टि कैसे बनी तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं तो इसलिए ईश्वर जीव और प्रकृति को तो स्वरूप से अनादि मान लिया है और ये जो सृष्टि है ये है प्रभा से अनादि प्रभा से का मतलब जैसे पहाड़ी नदी होती है बरसात के समय बहती है और फिर सूख जाती है रात के बाद दिन दिन के बाद रात ये प्रभा सेनादि है क्यों अनादि क्योंकि जीव के कर्म भी प्रभा सेनादि है जीव के कर्म कभी चुकते नहीं वो सदाई कर्म करता रहता है जब सदाई कर्म करता रहता है तो उसके फल भी फिर वो सदाई भोगता रहता है ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जीवात्मा बिल्कुल कर्म समाप्त कर दे कर्म उसके चलते रहते तो ये इन तीन बातों का वर्णन इन तीन मंत्रों में अब थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं इसको कहते हैं ओम रित सत्यन चावी धा तपसो ध्यजायत कहते हैं कि तथा तथा उस परमात्मा से उस परमात्मा से कैसे परमात्मा से कहते हैं कि विश्व और विश्वस से मिश तो बसी विद विश्व से मिश्तो बसी उस परमात्मा से जिसने सहज स्वभाव से इस संसार को में किया हुआ है वशी सब संसार को में करने का स्वभाव है जिसका वो है वशी तो कहते हैं कि उस परमात्मा ने विश्वस से मिश्तो वसी मिश्तो यानी सहज स्वभाव से जिसने अपने नियंत्रण में लिया हुआ है उसको पूरे संसार को नियंत्रण में लेने के लिए कोई बहुत बड़ा तप नहीं करना पड़ता है हमें तो एक छोटा सा बच्चा ही संभालना मुश्किल हो जाता है उसी के लिए बहुत तप करना पड़ता है लेकिन कहते हैं कि नहीं उसने सहज स्वभाव से सारे संसार को अपने नियंत्रण में करने वाले ईश्वर ने क्या किया कहते हैं रितम चा सत्यम रित और सत्य तो ऋत का अर्थ है यहां पर वेद का ज्ञान उसने अपने सामर्थ्य से कैसे अभी अभिधा तपसो उसने अपने ज्ञान रूपी अनंत सामर्थ्य से रितम उसने वेद ज्ञान को सार्थक करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में चार ऋषियों को वो ज्ञान उनके हृदय में प्रवाहित किया और दूसरे कहते हैं सत्य और सत्य का तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि जो मूल प्रकृति है अव्यक्त जगत जिसको कहा है उस मूल प्रकृति से उस अव्यक्त जगत से उस परमात्मा ने अपने अनंत सामर्थ्य से अनंत ज्ञान से और तप से इसको विकृति के रूप में संसार के रूप में खड़ा कर दिया जिसमें आज हम हैं हम आगे भी रहेंगे अभी सृष्टि की आधी आयु बीती है आधी आयु अभी और है अभी ना जाने कैसी कैसी घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी कोई घटना इस जन्म में तो कोई घटना अगले जन्म में पर वो घटनाएं हमें देखनी है तो कहते हैं कि सब संसार को सहज स्वभाव से बशमे करने वाले ईश्वर ने वेद जान और ये संसार उसने अपने सामर्थ्य से अध्य जायता उसने उत्पन्न किया उसने प्रकट किया और कहते हैं तत्रात्र जायता तथा समुद्र और नवा और उस परमात्मा से प्रलय रूपी रात्रि उत्पन्न हुई एक तो ये रात्रि बारह घंटे की दस घंटे की यह तो छोटी सी रात्रि होती है लेकिन वो रात्रि जो प्रलय में होती है वो कितने साल की होती है वो होती है चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष की वो प्रलय रूपी रात्रि निरंतर बनी रहती है तो कहते हैं कि वो और रात्रि इतनी लंबी कौन कर सकता था और कौन ऐसा है कि जो इतनी लंबी प्रलय कर दे समय के हिसाब से कर दे और समय के हिसाब से फिर उसको वापस जो दिन में बदल दे ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है तो कहते हैं उसी परमात्मा ने उसी परमात्मा से रात्रि जाता है वो प्रलय रूपी रात्रि भी उत्पन्न हो तो यहां पर प्रलय का वर्णन आ गया है और कहते हैं तथा समुद्र वर्णन और कहते हैं उसी ईश्वर से जो ये समुद्र है समुद्र पृथ्वी पर लगभग सात समुद्र मानते हैं सात सागर और एक समुद्र ऐसा है कि समुद्र में हम हैं पर हमें पता नहीं लगता कि हम समुद्र में हैं आकाश में जो समुद्र है आकाश को भी समुद्र का है आकाश अरणाबा अरणा जो है आकाशीय समुद्र के लिए कहा है यहाँ पर तो जैसे हम दस मंजिल से या कोई हवाई जहाज पांच किलोमीटर के ऊपर दूरी से अगर खराब हो जाता है तो बस वो फिर धरती पे ही आके गिरता है तो ये एक प्रकार से समुद्र है जो तैरना जानता है जिसके पास हवाई जहाज से कूदने के लिए वो वो यंत्र है वो वो तो उसको लेकर के नीचे नीचे उतर जाएगा पैराशूट से लेकिन जिसके पास पैराशूट है पर वो ही नहीं रहा है पैरासूर तो है लेकिन वो खुल नहीं रहा घबराहट में उसे खोला ही नहीं गया तो वो पैरासूर भी बंद होगा और नीचे धरती पर उसका श्वास भी बंद हो जाएगा तो एक प्रकार से आकाशीय समुद्र भी है जिसमें पशु पक्षी विश्रण करते हैं जिसमें आकाशीय विमान विशरण करते हैं और ये नीचे के जो समुद्र है सास समुद्र है इन्हें भी ईश्वर ने ही निर्मित किया है कोई कहता है कि सगर ने ये, सगर ने अपने साठ हजार पुत्रों को लगा दिया और समुद्र खोद डाले ये कल्पना है पहली बात तो ये है कि साठ हजार पुत्र होते हैं कभी किसी के ये हजार हो जाए एक हजार ही छोड़ो दस हजार हो जाए तो उसमें समस्या खड़ी हो जाती तो एक हजार तो बहुत हो गए तो वो तो एक कल्पना है एक पौराणिक कल्पना है कि सगर के एक पुत्र थे और उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला तो उसमें समुद्र बन गए तो कहते हैं उसी परमात्मा के द्वारा ये समुद्र उत्पन्न हुए आदि आ अब समुद्राद और कहते हैं आकाशीय समुद्र और ये पृथ्वी पर स्थित जो समुद्र हैं इसके पश्चात संवत्सर आ जाता हैं उसने काल के छोटे छोटे विभाग किए जैसे क्षण प्रहर मुहूर्त फिर घड़ी उसके बाद फिर आप मिनट घंटा फिर दिन फिर सप्ताह फिर पक्ष फिर महीना उसके बाद वर्ष तो ये जो क्रम है जो छोटा सा छोटा जो क्षण है सेकंड से भी छोटा क्षण जैसे हम एक सेकंड कहते हैं उससे भी एक छोटा क्षण है तो उस छोटे से छोटे क्षण से लेकर के और संवत सर जो प्रक्रिया है वो उसने किस तरह की तो कहते हैं सूर्य चंद्र मसू ये उसने सूर्य सूर्य और चंद्रमा के द्वारा इस प्रक्रिया को उसने निर्माण किया क्योंकि सूर्य के द्वारा वर्ष बनते हैं चंद्रमा के द्वारा वर्ष बनते हैं तो अगर सूर्य और चंद्रमा हो ही नहीं तो न तो सौर वर्ष होगा और ना चंद्रमा जो चांद्र वर्ष होगा तो दोनों वर्षों की जो प्रक्रिया है समय और काल का विभाग आज हम अपने समय को सरल बनाने के लिए बहुत सारे तरह की घड़ियों का हम इस्तेमाल करते हैं प्रयोग करते हैं लेकिन पहले लोगों ने तरह तरह की घड़ियां उत्पन्न की थी जयपुर में आप देखेंगे तो उस समय राजा लोग या सामान्य जनता किस तरह की घड़ी का प्रयोग करते थे स्वामी दयानंद जी की धूप घड़ी वहाँ रखी हुई है वो कैसे निकालते थे अपने समय को कैसे देखते कि भाई अब इतना बच गया है इतना बच गया है तो धूप घड़ी वहाँ ऋषि उद्यान रखी हुई है तो समय पाकर के धीरे धीरे इस काल को लोगों ने अपनी सुविधा के लिए घड़ी का रूप दे दिया तो कहते हैं ये समस्तर भी उसी से उत्पन्न हुए और कहते हैं अहो अहोरात्राणी विदधत और ये जो दिन रात हैं अहो कहते हैं दिन को आहा दिन को बोलते हैं और रात रात ये जो दिन रात हैं इनका विभाग भी ईश्वर के द्वारा किया गया कुछ ऐसे देश हैं कि जिनका दिन रात का विभाग मनुष्य भी कर लेते हैं कोई ऐसा देश है नॉर्वे है पता नहीं कौन सा देश है वहां कहते हैं सूर्य डूबता ही नहीं है तो उनको फिर दिन को रात बनानी पड़ती है सोने के लिए छह घंटा आठ घंटा दस घंटा वो उस तरह की व्यवस्था रखते हैं कि वो दिन को ही उन्हें ऐसा लगता है कि रात हो गई है और सूर्य छिपता ही नहीं है तो मनुष्य के द्वारा तो एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर सूर्य छिपता ही नहीं है तो वहां जाके क्यों रहे है? पहली बात तो यह है परमात्मा ने तो कहा नहीं कि वहां जाके रहो उत्तरी ध्रुप पर जा, जाके रहो कि दक्षिणी ध्रुव पर जाके रहो जहां आपको सुविधा है जहां आप रह सकते हैं, जहां आप ऋतुचर्या कर सकते है दिनचर्या कर सकते हैं, वहां रहिए है। तो कहते हैं कि परमात्मा ने ही दिन रात्रों का विभिन्न प्रकार से विभाग किया और कहते हैं कि ये सृष्टि जो है धाता सब संसार के धारण करने वाले ईश्वर ने इस सृष्टि को कैसे बनाया यथा पूर्वम अकल्पयत जैसे इससे पहले सृष्टि बनाई इस सृष्टि से पहले जिस तरह की सृष्टि का निर्माण किया बिल्कुल 100 प्रतिशत वैसी ही दुनिया का इस का निर्माण किया गया है वैसी ही दुनिया इस बार भी बनाई है कोई कहे कि शायद पिछली बार सूर्य कुछ अलग ढंग से बनाया होगा इस बार कुछ परिवर्तन कर दे पिछली बार हो सकता है मनुष्य कुछ अलग अलग ढंग से उसने कुछ आंख कहीं और लगाई होगी इस बार सोचा चलो सामने लगा देते हैं कुछ लोग ऐसा कह सकते ना कि शायद अपनी सृष्टि बार बार परिवर्तन करता होगा परिवर्तन क्यों नहीं करता है क्योंकि उसका ज्ञान बदलता नहीं है और ज्ञान किसका बदलता है अज्ञानी का ज्ञान बदलता है अभी थोड़ी देर बाद योजना बनाई फिर सोचता अरे ये तो गलत हो गया चलो भाई दोबारा करते हैं हाँ यहाँ पर ये और संशोधन करो संविधान में संशोधन करते रहते हैं योजनाओं में संशोधन चलता रहता है मनुष्यों की बनाई हुई जो कृतियां है उनमें संशोधन चलता रहता है क्योंकि हमारा ज्ञान परिवर्तनशील है हम बदलते रहते अल्पजता के कारण से लेकिन ईश्वर का ज्ञान जो है एक रस है और स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा उपनिषद कहती है कि उसका ज्ञान और उसका बल और उसकी क्रिया जो है वो स्वाभाविक है उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है और जैसा है आज से पांच दस हजार या नौ लाख साल पहले आदमी जैसा था वैसा ही आज भी है कुत्ता जैसे पहले था वैसे ही आज भी है हाँ ये ठीक है डायनासोर बताते है, पहले होते थे अब नहीं रहे हुए एक अलग बात है लेकिन जैसा पहले था वैसा ही अब ही आगे भी होगा इसलिए डार्विन का जो सिद्धांत है कि वो एक कोष से दो दो से चार चार से आठ और उससे फिर विकास होते होते होते नई प्रकार का ये सब बन गया मछली से और फिर जानने क्या क्या वो अपना अलग तरह प्रक्रिया बनाते हैं वो थ्योरी वो डार्विन की जो सिद्धांतवाद की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नहीं चल पा रही है ईश्वर हमारे विद्वानों ने बहुत सी पुस्तकें लिखी और खुद उस देश के वासियों ने जिस देश के वो रहने वाले थे वहां के लोगों ने खंडन कर दिया ये संभव नहीं है तो कहते हैं कि इस प्रकार से यथापूर्व अकल्पित जैसे पहले सृष्टि बनाई ऐसे ही अब बनाई ऐसी आगे बनाएगा और क्यों सृष्टि के पूर्व जो प्राणी थे उनके कर्मों का फल देने के लिए नहीं तो बिना कर्म के फल मिलेगा तो फिर ईश्वर कैसा होगा अन्यायी हो जाएगा ना तो इसलिए न्यायप्रिय अगर हम उसको मानते हैं तो वो सृष्टि हमें सदा से प्रभा से अनादि माननी पड़ेगी तो कहते हैं कि इन तीन मंत्रों में सृष्टि उत्पत्ति स्थिति इन तीनों का वर्णन हुआ है और फिर एक बात ऋषि और कहते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने ये जो सृष्टि का निर्माण किया है तो हम उसको अंतर्यामी भी मानते हैं हम अपनी आत्मा में उसका अस्तित्व मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि वो हर कार्य को चाहे हम कहीं भी जाकर के करें हर कार्य को हर क्रियाकलाप को उसकी दृष्टि से बचाया नहीं जा सकता मंदिर में जाकर के मंदिर से बाहर कोई व्यक्ति कह सकता है कि भगवान तो मंदिर में है अब यहां तो है नहीं तो हम चाहे कुछ भी करें मंदिर के सामने नहीं करेंगे लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं मंदिर के सामने भी कर लेते हैं मंदिरों में जेबें कट जाती हैं मंदिरों में वो काम भी कई बार हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए तो वहां तो मंदिर वाले मंदिर के भगवान से ही नहीं डरते हैं। पर वेद कहता है कि मंदिर वाले भगवान से तो डरो या न डरो वो तो बराबर की बात है लेकिन ये जो जिसने इस सृष्टि का एक सुनियोजित ढंग से एक ढांचा खड़ा किया है और जिसकी सबसे बढ़िया सुंदर सृष्टि ये हमारा जो तो शरीर है इस, इसकी रचना जिस परमात्मा ने की है उस परमात्मा को कहीं भी जाओ कहीं भी चले जाओ उस परमात्मा से छिप करके हम अपनी कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते और ये बात अगर हमें व्यवहार रूप में समझ में आ जाए एक तो है सिद्धांत रूप में समझ में आ गई सिद्धांत और व्यवहार आदि समाज का सिद्धांत एक है और व्यवहार उसका दूसरी चीज है तो सिद्धांत और व्यवहार जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ठीक से वेद समझ में आता है सैद्धांतिक रूप से हम सभी मानते हैं वेद के मंत्र के कई उदाहरण हम दे देंगे कि ईश्वर स्व्यापक है लेकिन सोचने की बात यह है कि हम उस स्वर्व को हम दिन में उसके अस्तित्व को याद रख पाते नहीं रख पाते बात करते समय कोई कार्य करते समय कोई लेनदेन करते समय शायद हम बहुत कम कर पाते जो अंत जागरूक है जो बहुत अधिक सावधान है वो तो शायद समझ लेता है कि नहीं हर कृत्य का फल हर बीज का फल जो बीज बोता है उसके सामने वो आएगा ही ये निश्चित है और इस सिद्धांत को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत सब मानते हैं ये वैदिक धर्म की एक प्रकार से जीत है कि जिससे पूछो सब कहेगा साहब जैसी करनी वैसी भरनी जैसा बोगे वैसा काटोगे तो ये बात वो क्यों कहता है क्योंकि उसको ये विश्वास है कि जिसने इसका हम, मेरे शरीर का निर्माण किया है उसका कर्मफल सिद्धांत अटल है उसमें कोई विकल्प नहीं है उसमें कोई छूट नहीं है इसलिए जब आस्तिक के साथ में अन्याय होता है तो उस जब वो हालांकि अन्याय से वो लड़ता है विरोध करता है संघर्ष करता है लेकिन अंत में पता लगता है कि अन्यायों की शक्ति बहुत अधिक है अन्यायी बहुत अधिक प्रबल है तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करते हैं भाई ठीक है हमने तो पूरा पुरुषार्थ किया अब भगवान के हाथ में है हमारे आचार्य सज्जी जी कहते हैं कि वो ईश्वर उसकी क्षतिपूर्ति कर देगा अन्याय हुआ है अत्याचार हुआ है उत्पीड़न हुआ है हालांकि हम पूरा विरोध कर, करेंगे हमें करना चाहिए ये नहीं की ईश्वर क्षतिपूर्ति करेगा तो हम आंख बंद करके कबूतर की तरह बैठ जाए कबूतर क्या करता है जब बिल्ली को देखता है तो आंख बंद कर लेता है कि शायद आंख बंद करने से हम बच जाएंगे और बिल्ली तो आंख बंद नहीं करती वो तो आ करके मरोड़ देती है उसकी घरदन और तो खा जाती है तो हमें अन्याय का अत्याचार का विरोध तो करना ही चाहिए हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है। कि हम अन्याय का विरोध करें और हमारा जो वैदिक ईश्वर है जो ईश्वर है वो भी अन्याय प्रिय नहीं है वो भी न्याय प्रिय है लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे साथ शक्ति बहुत प्रबल है तो ऐसी स्थिति में हमें फिर संतोषी करना पड़ता है तो इस प्रकार से इन तीन मंत्रों में ये सृष्टि उत्पत्ति के साथ साथ हमें ये बताया गया है कि हम उस ईश्वर से हम अंदर अंदर उसका साक्षात करें उसको ध्यान में रखें या उससे कहें तो भय करें सामान्य मनुष्य ईश्वर से भय नहीं करता है दरवाजे अगर चौराहे पे लाल बत्ती नहीं है तो किसी चिंता की, की चिंता नहीं करेगा वो कांस्टेबल की सिपाही की भी चिंता नहीं कर चला जाता है कहीं भी नियम तोड़ देता है कहीं भी नियम का भंग कर देता है उसको भय नहीं लगता लेकिन जहां पर लिखा हो कि आगे राज, इस रास्ते पे जाना मना है यहां रोकना है गाड़ी बाएं चलना है दाएं चलना है वहां पर नियमों का पालन हम किससे करते ईश्वर का भय मान के थोड़ी ना करते हैं। हम मनुष्य का समाज का भय मान करके करते हैं पर समाज का भय कब तक रहेगा ठीक है अब जैसे आप में से कोई ड्राइवर हो तो वो क्या करते हैं वो एक पेटी पेटी रहती है तो जब चो, जब चौराहा निकल जाता है जब पुलिस वाले जहां पर खड़े रहते हैं वो निकल जाता है ना चौराहा तो फिर हटा लेते हैं और फिर अपना चला लेते हैं कहते हैं अब तो महाराज हटा दो कोई आ सकता नहीं क्योंकि हमें पता है कि अब सिपाही तो मिलेगा नहीं तो हम समाज से भय खाते हैं, लेकिन पूरी तरह से जहां भी हमें छूट करने अवसर मिलता है वहां हम नीम की धज्जियां उड़ा देते हैं पर ईश्वर का अगर भय जिसके अंदर है वो निश्चित रूप से वो उनका जितना पालन करेगा उस हिसाब से उसको सुख मिलेगा उतना वो स्वतंत्रता का सुख भोगेगा तो इन तीन मंत्रों के साथ साथ आज एक मनसा परिक्रमा का मंत्र और दोहरा लेते हैं अभी अपने पास पांच मिनट हैं, तो मनसा का मतलब होता है मन के द्वारा परिक्रमा का मतलब आप समझते ही हैं, कुछ उल्टे घूमो कुछ उल्टे घूमो तो मन के द्वारा जब हम ध्यान करने बैठते हैं आंख बंद करके तो हम ईश्वर के विभिन्न गुणों की शक्तियों का ध्यान करते हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस दिशा का कोई अलग ईश्वर है पश्चिम दिशा का कोई अलग ईश्वर है उत्तर का कोई अलग ईश्वर है ऐसे तो अनेक ईश्वर हो जाएंगे तो अलग अलग ईश्वर नहीं यहां पर ईश्वर के भिन्न भिन्न गुणों की शक्तियों की दिशाएं हैं कि जिधर भी आप अपने मन को ले जाए ऊपर नीचे कहीं भी ले जाए वहां ईश्वर की शक्तियां ईश्वर के गुण ही काम कर रहे हैं इन भावनाओं से यहाँ पर इन मनसा परिक्रमा के मंत्रों को रखा गया है। तो एक मंत्र दोहराएंगे पहले मैं बोलूंगा और आप बोलिए ओ तो... ची दिग्निराधिपति रसितो रक्षिता दित्या ईश बोलिए ओम ओ प्रची दिग्निधिपति नमो नमो, भ्यो, भ्यो, भ्यो नमो नमः धिपतिभ्यो नमोतृभ्यो नम्यो नमभ्यो तेज्यो नमो नमः नम रक्ष्यो नम षुभ्यो दृष्टियं एभ्योस्त योस्व स्तोजे द यान तो इस मंत्र के अंदर एक तो दिशा का वर्णन है ओम प्राची प्राची का मतलब पूर्व दिशा होता है लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने इसके दो अर्थ किए वे लिखते हैं कि एक तो जिस ओर उपासना करने वाले का मुख है उसका नाम भी पूर्व दिशा है और जिस ओर सूर्य उदयती जिस ओर सूर्य निकलता है उसका नाम भी पूर्व दिशा है यानी प्राची दिशा है तो कहते हैं कि उस प्राची दिशा में अब यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि जिस ओर से शुद्ध वायु आ रही है चाहे वो पश्चिम दिशा हो उत्तर दिशा हो या कोई भी दिशा हो तो उस समय हमें ये हट नहीं करना चाहिए कि नहीं मनु जी ने ये कहा है कि पूरब दिशा की ओर मुख करके संध्या करनी है और पूरब दिशा की ओर मुख करके संध्या करनी है लेकिन पूरब दिशा में मान लीजिए गंदगी है और वहां से वायु आ रही है तो मनु जी की बात का अभिप्राय यही है मनु जी गलत नहीं है भूल है हमारे अंदर समझने की वो ये कहते हैं कि जिस ओर भी शुद्ध वायु आ रही है शुद्ध साफ सुथरा एकांत स्थान है उस ओर अपना मुख करके और हम ईश्वर का ध्यान करें तो कहते हैं दिग्नि अधिपति रसितो तो इस पूर्व दिशा का जो स्वामी है वो अग्नि रूप है अग्नि का मतलब ज्ञान स्वरूप है ज्ञान ही उसका एक बड़ा भंडार है वो अज्ञानियों को भी ज्ञान देता है और ज्ञानियों को भी महाज्ञानी बना देता है इसलिए सब उसकी शरण पकड़ते हैं अज्ञानी भी उसकी शरण पकड़ता है और ज्ञानी भी उसकी शरण पकड़ता है उसकी शरण से कोई दूर नहीं जाता तो कहते हैं कि ये जो अग्नि अग्निस्वरूप ईश्वर है अधिपति जो हम सबका अधिपति है स्वामी है असी तो जो बंधन रहित है जो सब प्रकार के बंधनों से अलग है हम कई प्रकार के बंधनों से जुड़े हुए हैं एक तो बंधन है तीन शरीरों के एक तो स्थूल शरीर जो हमें दिखता है एक सूक्ष्म शरीर है एक और शरीर है जो हमें दिखता नहीं है मूल कारण शरीर बोलते हैं कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और इसके इतना जाने कितने बंधन है क्रोध के ईर्ष्या के लोभ के ये कोई थोड़े बंधन है समय पे उठना समय पे जगना समय पे ये करना समय पर करना कितना बंधन है उठने की इच्छा नहीं होती फिर भी कैदी आए तो उठना ही है ये कम बंधन है अब सत्तर अस्सी किलो की लाश लेकर के हम उठ रहे हैं इच्छा नहीं है पर उठ रहे हैं घंटी बज गई नहीं तो वो घंटी वाला कान पे आगे बजा देगा उठ तो कहते हैं कि वो ईश्वर कैसा है? वो तो बंधन रहित है और रक्षिता हर था हमारी रक्षा करने वाला है और आदित्य ईश्वा आदित्य सूर्य को भी कहते हैं और आदित्य ईश्वर को भी कहते हैं ईशु ईसु बाण को भी कहते हैं और ईशु सूर्य की जो रश्मियां है किरणें उनको कहते हैं तो यहाँ पर आदित्य ईश्वा का अर्थ लगाना चाहिए ईश्वर के जो किरण रूप गुण है ईश्वर के जो किरण रूप गुण है गुण वो उन गुणों से वो जान स्वरूप ईश्वर जो सर्वथा मुक्त है वो मुक्ति ईश्वर हमें मुक्ति देने के लिए हमें साधना में सफल होने के लिए निरंतर वो हमें अपनी उपासना के द्वारा हमें जान दे रहा है तो ऐसे तेवभ्यो नमो अधिपति नमो रक्षित्रिव्यो नमो कहते हैं उस उस ईश्वर के गुणों के लिए यहां पर बहुवचन है आदरार्थे बहुवचनम कई लोग यहाँ पे आक्षेप करते हैं कि जी कर्ता तो एक वचन है और यहाँ बहुवचन है तो ये जोड़ कैसे बैठेगा नहीं कई बार ऐसा भी होता है कि कर्ता एक होता है लेकिन फिर भी गुणों में बहुवचन हो जाता है तो कहते हैं कि उन गुणों के लिए रक्षा करने वाले और जो अधिपति के जो गुण हैं उन सब के लिए इन सब गुणों के लिए हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं नमा ए वस्तु इन गुणों के लिए नमस्कार हो और क्या कहते हैं अंत में कहते हैं यो समान द्वेष्टि यो जो असमान हमसे द्वेष्टि द्वेष करता है जो हमसे किसी भी कारण से द्वेष करता है यम व्यम दुष्मा और जिससे हम मूर्खतापूर्ण द्वेष करते हैं तो कहते हैं तम्बो जम्बे ददमा उस द्वेष को हे ईश्वर आपकी न्याय रूपी व्यवस्था में रखते हैं कि हम भी द्वेष ना करें वो भी द्वेष ना करे और हम परस्पर वैर भाव छोड़ करके सबसे अच्छा व्यवहार करें यही इस मंत्र की भावना है आगे की चर्चा कल करूंगा इतना